नफे का पान करना तो अपने आप के अंदर के नफे का पान करो वह आपके अंदर दिव्यता देगी चैतनता देगी आय की आपकी आयु में वृद्धि देगी और यह बाय नफे आपकी आयु को छीन करेंगे आपके शरीर को नष्ट करेंगे आपकी चेतना मन मस्तिष्क बुद्धि को बर्बाद कर देंगे नष्ट कर देंगे विवेकवान बनो सामर्थ्यवान बनो अपने बच्चों को सतमार्ग पर डालो सही आचरण पर डालो धर्म तो यही है धर्म के लिए बहुत बड़ी कहानियों और किस्सों की सुनने की जरूरत नहीं आप कहते हैं हम भगवे वस्त्रों को प्रणाम कर लेते हैं हम क्या करें हम तो किसी को जो भी भगवे वस्त्र मिला उसको हम नमन कर लेते हैं अगर भगवे वस्त्रों को ही नमन करना है तो भगवे वस्त्र बाजार से खरीद लीजिए और अपने किसी घर के एक सदस्य को सिलवा दीजिए और जब नमन करना हुआ करे तो उसे पहना दीजिए और उसे नमन कर ले लिया करें क्या नमन करने से आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा किसी जगह शीर्ष झुकाने के पहले सोचो समझो चार बार विवेकवान बनो उसके बाद अपने माथे को वहां झुकाओ कहीं ऐसा न हो कि आपकी सामर्थ्य ऐसे शोषण करने वालों के सामने झुकें, जो आपके शरीर की चेतना को और छीन कर देंगे क्योंकि सत्संग का प्रभाव पड़ता है सत्य का संग ही केवल लाभदायक होता है यदि आप अधर्मी अन्यायों का सत्संग करेंगे तो आपके अंदर उसी तरह के विचार बनेंगे यदि सत्य का संग करेंगे तो आपके अंदर सत्य के विचार उपजेंगे कुछ समय पूर्व वृजपाल चौहान यहां बैठे हुए हैं अचानक है एक जगह छुई मुई का पौधा था मैंने कहा चौहान क्योंकि कभी मेरे सबसे नजदीक रहता है चूंकि मैंने बार बार कहा कि मेरे जीवन का एक पहलू भी किसी से छिपा हुआ नहीं है मैं कहा जन्म लिया हूं कहा की यात्रा कर रहा हूं किस तरह से करता हूं मैंने कहा चौहान इस छुई के पत्ते को थोड़ा सा स्पर्श करना उसने स्पर्श किया वो पत्ता मुरझा गया मैंने कहा थोड़ा हटो इसको मैं स्पर्श करता हूं मैंने उसको स्पर्श किया हुआ मुरझाया पत्ता चैतन्य हो गया सामने बैठा पूछ सकते हैं। इंद्रपाल आहूजा यहां बैठे आप जो जानना चाहते हैं क्योंकि या तो आप इन बातों को गलत मैं कहीं विदेश की बात नहीं करता या तो इन बातों को गलत साबित कर दीजिए इससे बड़ी घटना में यही घटित कर दूंगा या मीडिया है पूरे समाचार पत्र हैं उन चीजों की जानकारी ले की यह घटनाएं वास्तव में घटित हुई क्योंकि चमत्कार मेरा कार्य नहीं इन समाज में उस आश्रम की स्थापना के पहले मैंने समाज में हर क्षेत्र के कार्य के किए एक, एक दो, दो चार चार दस दस कि समाज जान ले समझ ले जब मैं संकल्पबद्ध होकर समाज में कार्य करूंगा तो केवल मैं धर्म रक्षा के लिए ही जब कार्य करना होगा तभी उस तरह के कार्य करूंगा अतः मुझे बार बार विचलित न किया जाए वही जब मैं एक बार गया हुआ था वहां पर एक साधु भेस में थे उन्हें अपने मान अभिमान था अपने आप का उस समय में सफेद धोती और कुर्ता पहनता था उन्होंने सोचा कि इन्होंने हमारे हमको नहीं हमारा नमन नहीं किया प्रणाम नहीं किया मैंने कहा मैं सत्य को केवल नमन करता हूं कुछ वाद विवाद उन्होंने बढ़ाया उनके अंदर अहंकार पैदा हुआ जो प्रारंभ का जीवन था मैं छोटी छोटी बातों में तुरंत ठीक है जो जैसा है एहसास कराने के लिए तुरंत घटनाएं कर देता था मैंने कहा तुम्हारे अंदर जो अहंकार है वह अहंकार है अगर उस अहंकार को तोड़ना हो तो यह सामान्य सी धोती कुर्ता पहने हुआ, जो सफेद वस्तु शरीर बैठा है वह तुम्हारे अहंकार को एक मिनट में चकनाचूर कर सकता है उन्होंने कहा मैंने उनसे कहा कि तुम थोड़ा सा बता सकते हो कि मेरे आश्रम में क्या हो रहा है इस समय वह शांत हो गए मैंने कहा तुम मुझसे पूछ लो तुम्हें जो पूछना हो क्योंकि प्रारंभिक समय था लोगों को थोड़ी चेतना मिले आज वही फल है कि आज वही इंसाल आहूजा जो विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे थे वहां पर बड़ा बड़ा कार्य बता दो उसमें भी लग जाएंगे एक भाव से कार्य करते हैं एक भाव से अपने आप कल्याण के लिए जुटे हैं उस साधु ने कहा गुरुदेव जी कुछ समय से मेरे गुरु जी से संपर्क नहीं हो रहा आप उनके बारे में मुझे कुछ बता दीजिए उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं आप मेरा इतना सहयोग करते कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगे मैंने कहा तुम रहोगे धूर्त के और धूर्त ही कम से कम मेरे सामने एक बार मैंने मौका दिया था कुछ और बड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते थे झूठ बोलकर ऐसी जानकारी चाह रहे हो जिसकी जानकारी तुम्हें है हमने कहा इतना ही नहीं उनका उनका पता भी तुम्हारी जेब की डायरी जो पड़ी है बगल में उस डायरी में उनका पता भी लिखा है और उस समय क्या है वो विदेश में एक बलात्कार की घटना भी जेल में बंद है विदेश में चा... इंतपाल आहूजा बैठे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं और हरियाणा के एक दो अजमेर फायद आया होगा एक व्यक्ति ऐसा था जिसके बारे में मैंने कहा था कि इतने दिन के बाद ही फला तारी को उसकी मृत्यु हो जाएगी उन्होंने मजाक उड़ाया क्योंकि मेरा भी अपमान उसी तरह किया जाता है जिस तरह साधु संत सन्यासियों को समाज जिस तरह देखता है उस तरह मेरे प्रतिभावना बनाता है मुझे कोई आपत्ति नहीं होती चूंकि जिस मार्ग में हूं उस मार्ग की जब तक सफाई नहीं होगी जब तक मेरे प्रति भी के विचार बनते हैं तो मैं उसे गलत मानता नहीं उन्होंने उन बातों के बोले डरवाने के लिए ऐसा करने के लिए कह दिया गया होगा मगर मेरी बताई हुई निर्धारित उस व्यक्ति की मृत्यु हुई बाद में आज उसके बाद पूरा परिवार एक सही रास्ता पकड़ रहा है अनेकों घटनाएं एक दो घटनाओं की बात मैं नहीं कह रहा अन्नपूर्णा मां की कृपा का मैंने एहसास कराया जहां पांच लोगों का भोजन बनाया गया था वहां पच्चीस लोगों को मैंने भोजन करा के दिखाया मगर चमत्कार से रहित होकर एकांत कोने में बैठकर कि बस कुछ माँ का प्रसाद मेरे सामने रख दो और जाओ भोजन कराओ कहीं कम नहीं पड़ेगी पुलिस विभाग में कार्यरत भुजी सेन जैसे लोग यहां आए होंगे आए ही हैं है आप उनसे पूछे कि एक नदी में जहां माता की प्रतिमा विसर्जन करने का एक संकल्प था जहां एक फुट का पानी था जहां कार्य कोई मौसम में पानी इससे ज्यादा कभी बढ़ता नहीं वहां जब मैं पहुंचा तो मां की प्रतिमा के साथ दस त फीट का बहाव आया और एक मिनट में उस प्रतिमा को बहा के ले गया कमर तक पानी एक मिनट में पैदा हो गया विस्तार की घटना है जहां मैंने कहा था किस तरह की मां की नदी का प्रवाह आएगा आप वहां पहुंचो तो घटना है मेरे लिए कई विधायक ऐसे जहां लोग चुनाव जीतने की बात थी जहां मैंने कहा वो चुनाव जीते मगर ये कार्य मेरा इस क्षेत्र का नहीं है चूंकि इन क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को रोक रखा है मैंने कहा जो समाज के अनियत न्याय धर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगा जो संकल्पबद्ध होगा कि मैं भ्रष्टाचार को रोकूंगा मेरे सत्य का सहारा केवल उसे मिलेगा वह किसी पार्टी का हो किसी जात का हो किसी धर्म का हो किसी संप्रदाय का हो परिवर्तन चाहता हूं और अगर वह राजनेता न सुधरे तो समाज के आप जैसे लोगों के बीच से ही अनेकों ऐसे चेतनावान पैदा कर दूंगा जो उस राज्य सत्ता को संभालने में सामर्थ्यवान होंगे मेरे जीवन का अधिक अधिक्रम क्षेत्र यज्ञ से जुड़ा हुआ है कुछ ही आने वाला समय और ऐसा शेष है जो मैं समाज के बीच आकर जगह जगह चिंतन दे सकता हूं नहीं मेरे जो यज्ञों का लक्ष्य उसमें एकांत साधना ही मेरे जीवन में अधिकांशतः जुड़ी हुई है वर्ष में एक बार ही समाज के बीच आता हूं अनथा समाज हित के लिए मेरी एकांत साधना चलती रहती है और जो आज से पांच वर्ष दस वर्ष पहले मैंने भविष्यवाणी कर रखी थी कि समाज में आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां मैं पैदा कर दूंगा आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां स्वाभाविक घटित हो रही है आवश्यकता है आप लोगों को भी थोड़ा सचेत होने की आप लोगों को जागृत होने की अगर वास्तव में आप सत्य के लिए अनित्य अन्य अधर्म के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं जात भेद को मिटाना चाहते हैं नफा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो भगवती मानव कल्याण संगठन आपका स्वागत करता है आप बढ़ो आगे आओ और मार्ग में अपनी सामर्थ्य का उपयोग करो त्यागवान जीवन जियो जीव। इस देश की आजादी के लिए अनेकों लोगों ने अपने शरीर का बलिदान कर दिया आप कुछ क्षण तो दो कुछ समय तो दो क्या इसी तरह के समाज के निर्माण के लिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दिया था उन, उन चित्रों में जाओ क्या परिस्थिति रहेंगी उनके लिए भी भाई रहे होंगे उनके लिए बहन रहे होंगे उनके लिए बेटे रहे होंगे उन्हें भी यात्राएं दी गई मगर देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने मुख को नहीं मोड़ा आज उसी देश के को वह अधर्मी अन्यायी अनाचारी अत्याचारी धर्माचार और राजनेता शोषण कर रहे हैं उनसे आपको सजग होने की जरूरत है मैं किसी भी नहीं कहता तुम मेरे शिष्य बनो मैं नहीं किसी भी नहीं कहता तुम मेरी सेवा करो मैं किसी भी नहीं करता तुम मुझसे जुड़ो मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है कि उस प्रकट सत्ता से जुड़ो तुम उस प्रकट सत्ता के अंश हो उस सत्ता का स्मरण करो मातृशक्ति को पहचानो और उस सत्ता की आराधना अपने घर में प्रारंभ कर दो फरल से सरल क्रम अपनाओ कुछ नहीं कर सकते मां के दुर्गा चालीफा का एक दुर्गा चालीफा पाठ ही अपने घर में नित्य कर लो जो समाज के लिए कह रहा हूं मेरे आश्रम में अखंड अनंत काल के लिए दुर्गा चालीफा पाठ सतत चल रहा है आपको इन विषय विकारों के बीच समय नहीं मिलता आप आश्रम पहुंचे आपके रहने भोजन की आज जो प्रारंभिक व्यवस्था है वहां सब निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है आपको आवश्यकता है नशा मुक्त जीवन जी के अगर वहां लाभ लेना चाहते हैं तो आपको रुकने की व्यवस्था आज जो उपलब्ध है आज वहां प्रारंभिक निर्माण का कार्य चल रहा है मैं किसी ने किसी महानगर के स्थान का चयन नहीं किया आज अनेकों जो साधु संत सन्यासी है महानगरों के बीच अपने आश्रम बनाते हैं कि बस धन का अंबार लगता चला जाएगा मैं वहां धर्म का अंबार लगा रहा हूं मैंने एकांत स्थान का चयन किया है एक ऐसे पवित्र स्थान पर उस पवित्रता को बढ़ा रहा हूं कि जहां पर पहुंचने मात्र का लाभ मिलता है आप मुझसे मिल सके या ना क्योंकि शरीर को तो नाशवान होता है यह शरीर भी एक निर्धारित समय के लिए ही रहेगा मैं उस स्थान को इतना चेतनावान इतना सामर्थवान बना देना चाहता हूं और निश्चित रूप से मैंने कहा है कि आने वाले समय में वह विश्व की धर्म धुरी कहलाएगा क्या तड़पती हुई मानवता कभी भी उस बिंदु पर पहुंचेगी उस स्थान पर अगर दो मिनट के लिए समय देगी तो वह दो मिनट उसका बेकार नहीं जाएगा मैंने कहा कि जो दो कदम उधर चलेगा दस कदम प्रकट सत्ता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा बेकार नहीं जाएगी मेरी नित्य की साधना बेकार नहीं जाएगा मेरा समर्पण चूंकि मैंने बार बार कहा है अन्याय धर्म में शरीर को लिप्त करने के पहले मैं इस शरीर का त्याग करना पसंद करूंगा और रहेगा ये शरीर की बात तो शरीर कभी एक पलकली कभी ग्रस्त नहीं रहा चूंकि इस शरीर को जब तक मैं नहीं चाहूंगा इस शरीर को नाश करने की काल में भी क्षमता नहीं है की जब तक मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर लूंगा जब तक इस शरीर को नष्ट करने के सामर्थ्य किसी में नहीं है मुझे उन बापुओं के के काश्मीर में जाएं और वह ग्लास लगाकर आतंकवादी मुझे भेजो ना जिस आतंकवादी क्षेत्र में भेजना चाहते हो सत्य के प्रचार के लिए मेरे पास जितना समय है मुझे किसी से भय नहीं रहता चेतनावाद योगी जब तक न चाहेगा उसके जीवन की एक सांस भी कोई नहीं ले सकता काल में भी क्षमता जिसकी कुंडलनी चेतना पूर्ण जागृत और चैतन्य हो वह जब चाहेगा तब अपने शरीर को त्यागेगा जहां चाहेगा वहां अपने शरीर को जन्म लेने के लिए स्थान दे देगा चेतना कभी यह नहीं होती इधर गई है और उधर खड़ी है कार्य उसी गति से चलता रहेगा मेरा कार्य कभी रुकेगा नहीं मेरा कार्य उसी सामर्थ्य के साथ चलता रहेगा चाहता हूं आपसे मेरी कामना है कि आप अंगूठी छाप मत बने अरे धारण करना उस प्रकट सत्ता को धारण करो चुनाव व अंगूठियां नहीं जिता देंगी नहीं वह कथावाचक वह ज्योति वह तांत्रिक आपको बस अंगूठी छाप ही बनाते रहेंगे कोई दस हजार की बेचेगा कोई पच्चीस हजार की बेचेगा कोई पचास हजार की बेचेगा एहसास करना तो उन अंगूठियों को उतार फेंको केवल नित्य एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो देखो वह अंगूठियों से ज्यादा आपको सहारा मिलता है कि नहीं मिलता आपके धन की भी बचत और आपका धर्म भी अर्जित होने लगेगा यह अंगूठी आपको क्या अर्जित कर रही है? नगों में फल होता मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं होता मगर यह नग अधिकांश तया उन नगों की श्रेणियों में नहीं है जिन्हें आप लोग पहने रहते हैं ग्रह परिवर्तन फील होते हैं आज आप ये पहने हुए कल को यह आपको ले नुकसानदायक भी हो सकता है उन ज्योति में वो पात्रता भी नहीं रह कि नगों को चैतन्य कर सकें चैतन्य करने की भी एक क्रियाएं होती हैं नगों को चेतन करा के अगर धारण किया जाए तभी उनका लाभ होता है मैं मैंने कहा मैं समाज को नगों की ओर नहीं बढ़ाना चाहता आप इन नगों से जड़ वस्तुओं से दूर हट करके चेतनात्मक क्रियाओं को जागृत करें एक बार शक्ति जल का पान करो और चैलेंज देके के किसी के सामने खड़े हो जाओ अगर तुम्हारा कोई बाल बाका कर ले गुरुदेव भगवानी की जय उस शक्ति जल का उपयोग करें चेतना मंत्र का जाप करें अनीत या अधर्म के सामने घुटने मत टेके सामर्थ्यवान बने चेतनावान बने